नमस्कार मित्रों आज तारीख है 28 अक्टूबर 2012 संडे ये वीडियो है ब्लैक मनी और कुछ टॉक्स टैक्स के बाद ब्लैक डॉलर और ब्लैक रुपी और आ, जो किस तरह से ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं वगैरह बाय व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं और ब्लैक डॉलर जो कि मॉरीशस बैंक मे� एक तो जो विदेश में जो ब्लैक डॉलर है मान लो मेरे पास मार्किशस में 100 करोड़ रुपिया है तो और मुझे भारत लाना है और मुझे टैक्स नहीं भरना देखो आपके पास यदि ब्लैक मनी हो इंडिया के अंदर या बाहर और आपको टैक्स भरना है 30 परसेंट तो तो उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना बहुत आसान क しかし、この restaurant は、このカーションを持っていないと、しかし、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーシンは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーションは、このカーション パーロゴコ、ブラックランガテ、ー、ランガニ、パセキ、ドライ、アニ、カレ、パセコ、サファイ、メカ、カナー、アロビ、ビナ、タスティエ、トゥスケ、キャティア、タリケ、キ、マルマ、メリバス、マリロ、ドリ तो उसको मैं इंडिया में व्हाइट में कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मारिशस में मैंने कंपनी खोली एबीसी मारिशस उसकी मैंने इंडिया में सबसिडरी खोली एबीसी मारिशस इंडिया सबसिडरी व्हाटेवर तो वो 100 करोड़ रुपया मैंने इंडियन सबसिडरी के नाम पे ट्रांसफर किया वाया आरबीआई पूरा व्हाइट क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 メラ capital, capital gains? メラ capital gains? メラ capital gains? एक साल के बाद ये capital gains tax में law बोलो या loophole बोलो या जो भी बोलो कि आदमी share यदि एक साल के बाद बेता है तो उस पे capital gains zero लगता है तो इसके जरीए बड़े प्रैमाने पे black dollar भी white में convert हो रहे हैं और black rupee भी white में convert हो रहे हैं अब दूसरा तरीका है SEZ कि SEZ को tax exemption दि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 possible मनाता है दूसरा है कि मैंने जो फिर black dollar जमा कैसे होते हैं कि black या तो इंडिया में जो black money उसको कैसे white में convert कर सकते हैं या तो loot mineral loot जो चलती है उसका भी एक यह है कि मानलो में लोहा export करता हूँ iron ore iron ore export करता हूँ तो मुझे income tax भरना पड़ेगा और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी भरनी पड़ेगी तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा एक्सपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी इसलिए मैं आयरन और एक्सपोर्ट करता हूं और कागज पे दिखाता हूं कि मैंने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया वो कैसे पॉसिबल है कि अब जहाज के जहाज पूरे इलीगली जाते हैं पहले क्या था कि पूरा ज घुमाना बहुत मुश्किल था क्योंकि इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर उसमें से एक भी ईमानदार हुआ तो चुकली कर देगा। जबकि 1991 में मनमोहन सिंह और नरसिंह राव ने जो पोर्ट है उसको प्राइवेटाइज़ करना शुरू किया और बहुत सारे पोर्ट हैं वो स्मगलरों कोई देने शुरू किया। तो जो सबसे बड़ा स्मगलर होत कंटेनर नहीं पूरे जहाज भर के तुम आयरन और सीधा चाइना भेज सकते हो और चाइना है वो कहेगा कि भाई कोई भी कंट्री है वो कहेगा कि हमने सॉफ्टवेयर खरीदा और वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की तरफ पैसा इंडिया आएगा उस पे टैक्स नहीं बरना पड़ेगा फिर दूसरा जो ट्रस्ट वगैरह है उनको जो डोनेशन आ donation दे दिया तो मेरे पे income tax आयागा 0% चाकि वो income होगी वो trust को मैंने दान दिया है और trust पे कोई income tax लगेगा नहीं फिर corruption भी 70-80% corruption है जो high level का है वो white में होता है हम अक्सस होता है कि 1000 का नूट शपना बंद हो जाएगा तो बड़े corruption रुख जाएंगे हजार का नोट और पांच सौ का नोट कैंसल कर देना चाहिए क्योंकि उसे आतंकवाद कम होगा पर बड़ा करप्शन है वो क्या चलता रहेगा क्योंकि वो वाइट में ही होता है वाइट में कैसे होता है कि मालूम है सुप्रीम कोर्ट का झांझ हूँ मुझे किसी को बेल देनी है उसके लिए दस करोड़ की लेना है तो मैं कहूँगा कि उसको किसी विदेशी कंपनी के द्वारा डॉलर में चेक दो, 10 करोड़ का जो बिकॉइलेंट डॉलर होता है, तो डॉलर में चेक आएगा और उसने कंसलटिंग खोल रखी एसिडेंट में तो उसको कुछ टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा, तो इस तरह से बहुत सारा जो ये करप्शन है वो ऑफिशियली व्हाइट में ही होता है, जो र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 और जिस दिन बेचनी होगी उस दिन मैं बेचूंगा साठ करोड़ मुझे व्हाइट मिलेगा साठ करोड़ मुझे कैश मिलेगा और उसमें मैं यदि तीन साल के बाद बेताऊं तो मुझे टैक्स बीस परसेंट आ रहे हैं तीस परसेंट नहीं लेकिन बीस परसेंट लगेगा इंडेक्सेशन करने के बाद <coughs> <coughs> <coughs> तो इस तरह से थोड़े कम टैक्स पे मेरा � と、えじょ、あ、マーリッシュス、ウーテー、ウォー、ブラック、ドラコ、ウォー、サブラ、ウーテー、ジョギ、バンカナチェイエ、リア demands आ,、スワゲ、ディシジニア、ラヒテ1 9 9 0年メア、2000メア、プリファイギティ、2002メア、ディリ、アイコーネ、フェーヴォー、ジャジメンディア、ザ、レキン、スプリムコートネ、ウーティア、ウーティア、マーリッシュス、ウーティコ、チャーヴ यशवंत सिना जो कि स्वदेशी जागरण मंच के थे फ्रॉड स्वदेशी है वो कुछ स्वदेशी नहीं है अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनियों को आने दिया सर से पांच तक विदेशी है बस वो खादी पहनते हैं अपने आप को स्वदेशी दिखाने के लिए और उन्होंने ये स्मोरिशियस रूट को भरपूर समर्थन किया था और स्मोरिशियस रूट आ, और Mauritius Root को बंद कर सकते हैं कैसे कि जितनी भी Mauritius की कंपनिये का investment है उनका investment freeze कर दो जप करने की बाद नहीं करा freeze कर दो और freeze करने के बाद उनको को कि भई owner के individual का नाम दो company company company नहीं individual का नाम दो और उस individual कहेगा कि ये पैसा महरा है उसको हम पैसा दे द マーシャーズのコンビニでのバーチャルを開催するのは何です 何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人いるか何人 私の話を聞いているのを聞るのは、USMA のサイトで、u <音楽> s a のグリーンカードは、その後、年齢が変わたら、その後、アメリカは、年齢が変わったカは、年齢が変わったら、年齢が変わたら、年齢が変わったら、年齢が変わったら、年齢が変わったら、年齢が変わったら、年齢がわったら、年齢が変わったら、年齢が変わったら、年齢が変わったら、年齢が変わったら、年齢が変わったら、年齢が変わったが変わったら、年齢が変わったら、年齢が変わら、年齢が変わったら、年齢が変わったら、年齢が変わったら、年 もしこの人がいないと、それがパサフィルの問題はありません。そして、パサは何を言うか、パサは何を言うか、パサは何を言うか。例えば、シャラッパワーはパサは何を言うか、パサは何を言うか、パサは何を言うか。 क्योंकि वो company हो सकता है लक्संबर्ग में registered हो या दुबई में registered हो या किसी भी देश में registered हो क्योंकि Swiss bank में भार की company खाता खोल सकती है और वो खाता खोलती है तो वो पूछते नहीं है कि ये खाता किसका है तो ये सारे जो factors है वो black money को लाने के problem को म� chapter 4201 e 4、e、2 e 4 2 0 1つの Black Money black d o l し a r तो ये सारे तरीकों का मैं आप एक्टिविस्ट को कहूँगा कि स्टडी करो कि किस तरह से कम हो सकते हैं जैसे कि मैंने जो कानून प्रपोस किया कंपिटिटिव बायाउट कि यदि आप आ, आ, कोई भी लैंड सेल होता है तो 15 दिन के अंदर महीने के अंदर कोई भी आदमी 20 परसेंट ज़्यादा दे के वो लैंड खरी सकता है और गवर्नमें と、マラポイントは、ブラックドラーが必要なのは、マリシャンが必要なのは、マリシャンが必要なのは、ブラックドラーが必のは、ブラドラーが必要なのは、ブラックドラーが必要なのは、ブラックドラーが必要なのは、ブラックドラーが必要なのは、ブラックドラーが必要なのは、ブラックドラーが必要なのは、ブラックドラーのブラックドラーが必要なのは、ブラックドラーが必要なのは、ブラックドラーが必要なのは、ブラックドラーが必要なのは、ブラックドラーが必要なのは、ブラックドラーのは、ブラックドラーが必要なのは、ブラックドラックドラーが必のは、ブラックドラックドラーが必要な उस कंपनी के एसेट फ्रीज कर देंगे और ये सारे टेक्निकल आप स्टडी कर सकते हो काफी सारा मटेरियल मेरे बुक में 301. html raoulmatha.com/slash-301. html बाकी आप फेसबुक कम्युनिटी में क्वेश्चन रख सकते हैं धन्यवाद